ब्लॉक की, की एक, एक और पेशा दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है रामधारी सिंह दिनकर की कविता किसको नमन करूँ मैं भारत तुझको या तेरे नदीश गिरी वन को नमन करू मैं मेरी प्यारे देश देह या, या मन को नमन करूं मैं किसको, किसको नमन करूं मैं भारत किसको नमन करूं मैं भू के मानचित्र मान पर अंकित त्रिभुज यही, यही क्या तू है, है? नर के नभश की दृढ़ कल्पना नहीं क्या तू है भेदों का ज्ञाता निगुड़ताओं का चिर ज्ञानी है मेरे प्यारे देश नहीं तू पत्थर है पानी है जड़ताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूं मैं किसको नमन करूं मैं भारत किसको नमन करूं मैं भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष नर का है एक देश का नहीं शील यहाँ भूमंडल भर का है जहाँ कहीं एकता अखंडित जहाँ प्रेम का स्वर है देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्कर है निखिल विश्व को जन्मभूमि वंदन को नमन करूँ मैं किसको नमन करूँ मैं भारत किसको नमन करूँ मैं, किस मैं खंडित है यहाँ मही शैल से सरिता से सागर से पर जब भी दो तो हाथ निकल मिलते आ से तब खाई को पाठ शून्य में महामोद मचता है दो द्वीपों के बीच सेतु यह भारत ही रचता है मंगल में यह महासेतु बंधन को नमन करू मैं किसको नमन करू मैं भारत किसको नमन करू मैं दो हृदय के तार जहाँ भी, तार जहां भी, तार जहां भी जो जन जोड़ रहे हैं मित्र भाव की ओर विश्व की गति को मोड़ रहे हैं घोल रहे हैं जो जीवन सरिता में प्रेम रसायन खोल रहे हैं देश देश के बीच मुंदे वातायन आत्म बंधु कहकर ऐसे जन जन को नमन करूं मैं किसको नमन करूं मैं भारत किसको नमन करूं मैं उठे जहाँ भी घोष शांति का भारत स्वर तेरा है धर्म दीप हो जिसके भी कर्मे वह नर तेरा है तेरा है वह वीर सत्य पर जो अड़ने आता है किसी न्याय के लिए प्राण अर्पित करने जाता है मानवता के इस ललाट वंदन को नमन करूं मैं किसको नमन करू मैं भारत किसको नमन करू मैं तुझको या तेरे नदीश गिरी को नमन करू मैं मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करू मैं किसको नमन करू मैं भारत किसको नमन करू मैं अभी आप सुन रहे थे रामधारी सिंह दिनकर की कविता किसको नमन करूँ मैं भारत वाचक स्वय भारती परिमल